श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वित्तांत प्रेम पात्र का भगवान की मूर्ति रूप से चिंतन करने के संबंध में वैष्णव चरण का अभिमत पुनः कभी श्री रामकृष्ण देव यह देखकर कि किसी भक्त का मन संसार में किसी के प्रति अत्यंत आसक्त रहने के कारण स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उसे अपने प्रेम पात्र को ही भगवान की मूर्ति मानकर सेवा तथा प्रेम करने को कहते थे लीला प्रसंग में एक स्थल पर यह कहा जा चुका है कि, कि किसी महिला भक्त के मन को अपने अल्पवयस्क भतीजे के प्रति अत्यंत आसक्त देखकर उन्हें उस बालक की ही गोपाल या बालकृष्ण बुद्धि से सेवा तथा प्रेम करने का श्री कृष्ण देव ने उपदेश प्रदान किया है तथा इस प्रकार आचरण करने के फलस्वरूप ल्प काल के भीतर ही उस महिला भक्त की भाव समाधि के उदय होने का भी हम उल्लेख कर चुके हैं प्रेम पात्र पर ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा तथा भक्ति करने की चर्चा करते समय कभी कभी इस विषय में वैष्णव चरण के अभिमत का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे वैष्णव चरण कहता था कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके विषय में इष्ट बुद्धि रखने पर उसका मन शीघ्र ईश्वर में लग जाता है इतना कहकर पुनः इस बात को समझाते हुए वे कहते थे इस बात का वह अपने संप्रदाय की महिलाओं से आचरण करने को कहता था इसमें कोई दोष नहीं होता था क्योंकि उन लोगों में तो पर नायिका का भाव था पर नायिका का अपने उपपति पर जैसे मन का आकर्षण होता है उस आकर्षण को ईश्वर पर आरोपित करना ही उनका अभिष्ट था किंतु यह बात साधारण लोगों के लिए शिक्षणीय नहीं है यह भी श्री रामकृष्ण देव कहते थे उनका कथन था कि उससे व्यभिचार की ही वृद्धि होगी किंतु अपने पति पुत्र या अन्य किसी आत्मीय को ईश्वर की मूर्ति मानकर सेवा तथा प्रेम करने के विषय में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी हमें यह भी विदित है कि अपने चरणाश्रित अनेक भक्तों को इस प्रकार आचरण करने की शिक्षा दिया करते थे विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि यह कोई अशास्त्रीय नवीन मत नहीं है उपनिषदकार ऋषि याज्ञवल्क मैत्री संवाद से यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि पति के भीतर आत्मस्वरूप भगवान के विद्यमान रहने के कारण पत्नी के लिए पति प्रिय प्रतीत होता है पत्नी के भीतर उनकी अवस्थिति के हेतु ही पति का मन पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय धन इत्यादि के बारे में समझना चाहिए संसार की जो वस्तुएं हृदय में प्रियता बुद्धि उत्पन्न कर मानव मन को आकृष्ट करती रहती है उन सभी वस्तुओं के भीतर प्रिय स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वरी अंश की विद्यमानता को देखकर ही उनसे प्रेम करने का उपदेश भारत के उपनिषदकार ऋषि वर्ग बहुत प्राचीन युग से हमें प्रदान कर रहे हैं यह भी स्पष्ट है कि देवर्षि नारद आदि भक्ति सूत्र के आचार्य बृंद ने भी जीव को ईश्वर की ओर काम क्रोधादि रिपुओं के वेग को बदल देने तथा सख्य व मधुर रसादि का आश्रय लेकर ईश्वर को पुकारने की शिक्षा देकर उपनिषदकार ऋषियों के पदांक का ही अनुसरण किया है अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री राम कृष्ण देव का उक्त अभिमत शास्त्रानुगत है यह कहना अनावश्यक है कि ईश्वर अवतार महापुरुष वर्ग प्राचीन शास्त्रों की मर्यादा की सम्यक रक्षा करते हुए उनके द्वारा प्रवर्तित विधानों के अविरुद्ध ही किसी नवीन मार्ग का समाचार धर्म जगत को प्रदान करते रहते हैं किसी भी अवतार पुरुष की जीवनी का विवेचन करने पर यह बात स्पष्ट विदित होती है वर्तमान युगावतार श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी इसका अटूट परिचय सर्वदा सभी विषयों में हमें प्राप्त हुआ है इसी विषय को हम लीला प्रसंग में पाठकों को समझाना चाहते हैं यदि हमें उसमें सफलता न मिले तो पाठक यह समझ लें कि हमारी एक देशी बुद्धि के दोष से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि जिन्होंने जितने मत है उतने पथ है इस अदृष्ट पूर्व सत्य को आध्यात्मिक जगत में सर्वप्रथम प्रकट कर जनता को मुक्त किया है यह उनकी त्रुटि अथवा दोष नहीं है जिस पाश्चात्य नीति का स्वार्थ परायण पाश्चात्य लोग केवल दूसरे व्यक्ति तथा जाति के कार्यों के विचार के समय ही विशेष रूप से प्रयोग किया करते हैं अपने कार्यकलाप के विचार में प्रवृत्त हो प्रायब्य जिसे बदल देते हैं उसी पाश्चात्य नीति का अनुसरण कर हम जिसे जघन्यकर्ता भजादि मत कहकर अपने नाक भौंव सिकोड़ते रहते हैं उस कर्ता भजादि मत से लेकर शुद्धाद्वैत वेदांत मत पर्यंत सभी मतों का वे देवमानव श्री राम कृष्ण देव ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहकर स्वीकार करते थे तथा अधिकारी विशेष के लिए उनके अनुष्ठान का भी वे निर्देश किया करते थे हम लोगों में से बहुत से व्यक्तियों ने घृणा बुद्धि से प्रेरित होकर बहुधा उनसे पूछा है महाराज इतने उन्नत स्तर की साधिका होकर भी ब्राह्मणी ने पंच मकार का साधन किया है यह कैसी बात है अथवा श्रेष्ठ भक्त होकर ही सुपंडित वैष्णवचरण जी पर को ग्रहण करने से विरत नहीं हुए यह तो बहुत ही अनुचित कार्य है इस पर श्री रामकृष्ण देव बारम्बार हमसे कहा करते थे इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है वे सोलह आने मन से यह विश्वास करते थे कि ईश्वर प्राप्ति का वही मार्ग है ईश्वर प्राप्ति के लिए जो जिस विषय का सरल हृदय से विश्वास कर उसका आचरण करता है उसे अनुचित कहना तथा उसकी निंदा करना उचित नहीं है किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी भाव को ठीक ठीक पकड़ने पर उसी से भाव में भगवान की प्राप्ति होती है अपने अपने भाव अनुसार उन्हें ईश्वर को पुकारते रहो किसी के भाव की निंदा न करो या दूसरे के भाव को निजी कहकर अपनाने का प्रयास न करो इतना कहकर ही कभी कभी सदानंदमय श्री राम कृष्ण देव गाया करते थे आपना ते आपनी थे को देव ना मन कारु भरे जा चाबी ताई बसे पाबी खोजो निज अंत पुरे पर धन से पर परस जा चाबी ता दिए पारे ओ मन को तो पड़े मणिपोड़े से चिंता मणि नाच दुआरे तीर्थगमन दुख भ्रमण मन उचाटन होयो नारे तुमी आनंदे त्रिवेणी स्नाने शीतल हयो ना मूलाधारे की देखो कमलाकांत मिछे बाजी ये संसारे तुमी बाजी करे चिनले नाको जे ए घटेर भीतर विराज करे अर्थात हे मन तुम अपने अंदर ही बैठे रहना किसी के घर नहीं जाना तुम्हें जो कुछ चाहिए बैठे हुए ही तुमको वह मिल जाएगा तुम अपने अंतपुर में ही उस वस्तु को ढूंढो ये परम धन रूप स्पर्श मणि है उनसे तुम जो कुछ मांगोगे उसी वस्तु को देने में वे समर्थ हैं मन, उस चिंता चिंतामणि के बाहर के दरवाजे पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं तीर्थगमन दुख में भ्रमण मात्र है रे मन, तुम उत्कंठित न हो तुम आनंदपूर्वक त्रिवेणी स्नान के द्वारा मूलाधार में शीतल क्यों न बनो कवि कमलाकांत जी अपने से यह कह रहे हैं कि तुम इस संसार रूप मिथ्या बाजीगरी को देख रहे हो तुमने बाजीगर को ही नहीं पहचाना जो इस घट के भीतर विराजमान है